दोस के दोषु का कारण क्लेश और कर्म संस्कार विवेक छाती में वैराग्य होने से भी विवेकुण का कारण है नहीं? तो उसमें भी रास्ता का होगा विवेक छाती में वैराग्य होने से भी दोष के कारण क्लेश और कर्म संस्कार का क्षय होने पर केवल लिखी रास्ती होती है ना तो न और कर्म संस्कार का छय होने पर इसको हस्त में बताएंगे देखिये क्लेश और कर्म संस्कार सब किसमें रहते हैं अंताकरण में विवेक रूप अग्नि से इनका क्या हो जाता है डाउ हो जाता है इनका ना हो जाता है तो ये ध्यान देंगे जैसे दग्ध बीज कहते हैं ना तो अंकुर उत्पादन करने में असमर्थ हो जाता है तो दग्ध बीज के समान जब क्लेश और कर्म संस्कार होते हैं तो नूतन जन्म दे सकते हैं नहीं दे सकते दग्ध बीज के समान कहाँ पड़े रहते हैं चित्त में किसमें पड़े रहते हैं जन्म नहीं लेंगे तो फिर क्या है कि जब चित्त का होने पर ये भी ये हो जाएंगे में व्यक्ति क्या करता है चित्त का लय कर देता है और जब शरीर छूट जाता है आदमी मर जाता है योगी तो चित्त का लय किसमें हो जाता है प्रकृति भी हो जाएगी है ना अपने उगा में लय होते हुए हो जाएगा फिर उसका पुनर्जन्म होगा आगे धन लेंगे ये ख से बता दो तो अच्छा ये खाना यानी क्लेश क्लेश तथा कर्म संस्कार रूप बीज किसके बीज ये उसके दुख के चलिए क्लेश बीज कर्ज करना क्लेश हो कर्म संस्कार क्लेस और कर्म संस्कार इसकी अच्छा एवं इस प्रकार है उससे वैराग्य को प्राप्त होने वाले इस योगी के बैराग्य को प्राप्त होने वाले इस योगी जले के जले धान के बीज के समान कार्य करने में असमर्थ या फल देने में असमर्थ है यानी जो क्लेश और कर्म संस्कार है लग जाएगा मनसा सहा मन के साथ वे सभी लीन हो जाते हैं मन के साथ वे सभी लीन हो जाते हैं क्लेश और कर ये ध्यान देना, बीच के समान जो क्लेश और कर्म संस्कार में, से क्या है ये दग्ध हो जाएंगे तो दग्ध होकर कहाँ पड़े रहेंगे चित्त में पड़े रहेंगे मन में तो मन कर ले, होने पर इनका भी मन के साथ लय हो, हो जाएगा ये स्थिति तो उसकी है योगी के वे पाठ है, है सब आगे ध्यान देंगे उनका लय होने पर पुरुष उसके लीन पुरु होने पर पुनः पुरुष इस ताकत को नहीं भोगता उसके लीन होने पर पुरुष पुनः इन ताकत को नहीं भोगता है मतलब वो सब लीन हो गए ना मन के साथ प्रकृति में सुंदर तो जन्म नहीं हो ठीक है मन भी उसका समाप्त हो गया लीन हो गया और नहीं जो सामान्य आदमी मरता है तो क्या होता है की वो शरीर में मन तो बना रहता है हो जाता है और इसका नहीं होगा हो आगे देखेंगे साम गुणा नाम मन से ना, नाम, नाम इन गुणों का ये गुण है ना तो गुणों के बारे में बताते हैं मनसी क्या है क्लेश कर्म विपाक स्वरूपेण अभिव्यक्त नाम मन, मन ना मन में मन में ऐसा करूंगी पहले मन में कर्म क्लेश तथा विपाक के रूप से अभिव्यक्त होने वाले कर्म मतलब कर्म संस्कार है ना लगाओ लगाओ यहाँ पर कर्म क्लेश तथा विपाक के रूप से अभिव्यक्त होने वाले विपाक कहते क्या है जन्म आयु और भोग तो ऐसा समझना बहुत अच्छा रहेगा की सब सब के संस्कार ले लो यहाँ पर तो मन ऐसा देखेंगे कि की शांत सिद्धांत के अनुसार सभी रूपों में अव्यत कौन होता है गुण है? आत्मा को छोड़ करके अन्य सभी रूपों में कौन अव्यत हो रहा है गुण अव्यस्त हो रहा है तो प्लेस कर्म तथा विपाक के रूप से कौन अव्यस्त होगा गुण अव्यत होगा विपाक कहते हैं जन्म आयु और भूक जन्म आयु और भोग को कहेंगे तो जन्म आयु कोई मन में अभ्यक्त हो ऐसा मतलब नहीं है न इसका मतलब कर्म क्लेष और विपाक के संस्कार रूप से मन में अभव्यक्त होने वाले संस्कार तो सबके मन में ही रहेंगे आयु रहे भी संस्कार होते हैं ना इतनी लंबी आयु है ऐसा हो, तो पंक्ति लगाएंगे मन में क्ले मन में कर्म क्लेष तथा विपाक के संस्कार रूप से अभ्यक्त होने वाले कौन गुण मन में कर्म क्लेश तथा विपाक के संस्कार रूप से अव्यक्त होने वाले तथा गुणानाम कृत हुए इन गुणों का कृत कृत नाम खित -खित या खित -खित इन गुणों का पुरुष को भोग और मोक्ष देना इन गुणों का यह है आपका प्रयोजन है और जब भोग और मोक्ष के गुणों दे देते दे दे है तब गुण कैसे हो जाते खित -खित हो जाते हैं मतलब भोग तो जन्म जन्मता से देते दे आए हैं और जब विवेक है तो क्या गुण कैसे हो गए हो गए, तो लगाइए मन में कर्म क्ले तथा विपाक रूप से और कृतार्थ हो गए इन गुणों का प्रतिप्रस एक अर्थ है प्रकृति में लीन होने पर इन गुणों का प्रकृति में लीन होने पर गुणों का प्रकृति में लीन होने पर मतलब ये जो गुणों का कार्य जो योगी का शरीर है इंद्रिया है है ना महत्व है अहंकार है जो शरीर में आंख में महत् क्या है निश्चात्मक ज्ञान का जनक है है ना अहंकार आमृति का जनन है तो ये योगी के शरीर में जो आपका महत्व है अहंकार है मन है इंद्रिया है भूत है थर्मात्राएं है सब इन सबका किसमें भी हो जाएगा प्रकृति में बेस्ट कर्तव्य करते हैं प्रकृति में प्रकृति में पंक्ति लगेगी मन में कर्म क्लेश तथा विपाक रूप से होने वाले तथा कृतिक ख्रिक, ख्रिक, हो चुके इन गुणों का प्रतिप्र प्रकृति में होने पर, में yeah. होने पर। गुण पुरुषा कैवल्यम कि पुरुष का गुणों से आतंतिक वियोग्य होता है पुरुष का गुणों से आतंतिक वियोग पुरुष का किससे भी हो गए गुणों से तो वियोग कब होगा जब वो प्रकृति में लीन हो जाएंगे तो पुरुष का गुणों के साथ संयोग हुआ जब गुण प्रकृति में लीन हो गए तब गुणों का प्रकृति के साथ संयोग हुआ या व्योग हुआ कब व्योग हुआ जब गुण तब फिर पुरुष का किसके संग किससे वियोग हुआ गुणों के पुरुष का गुणों के तब पुरुष का गुणों से संयोग नहीं रहा बल्कि पुरुष का गुणों से वियोग हुआ और ये कैसा वियोग हुआ है मतलब सिर्फ आगे संयोग होगा गुणों के साथ तो वियोग हमेशा बना रहेगा वियोग कभी समाप्त होगा इसलिए इसको बोला वियोग क्या बोला आतंक समय प्रकृति में नहीं होने पर पुरुष का गुणों से आतंक वियोग जाता है पुरुष का गुणों से आतंक वियोग क्या कह जाता है ना अच्छा तो लग जाए नहीं? भी योगी, योगी का पास होने है और समाधि में भी तो क्या है कि मन ये कर्म संस्कार ये सब मन के साथ नये हो जाते हैं लेकिन तो वो क्या है कि एक समाधि की अवस्था केवल जैसी स्थिति है लेकिन विस्थान का लाने पर फिर हो जाता है ना ऐसा ऐसा हो जाता है इसलिए यह बात कर लेना तो वो को कोई प्रकृति लीन होने पर पुरुष का गुणों से आतंक कई बल्य कहलाता है तब इस, तब स्वरूप में स्थिति तब पुरुष तब पुरुष से अपने स्वरूप में स्थित होकर चीती सकती है ना मैं यहाँ पर चीती यह हो सकती चेत नहीं सकती है सब यहाँ पर चेतन के लिए है और वही शक्ति कल जमाते हैं तब पुरुष अपने स्वरूप में स्थित होकर चेतन मात्र रहता है कैसा रहता है चेतन फिर क्या घट ज्ञान व्यवाना हम इस प्रकार से उसको वृत्तियाँ नहीं होती है ऐसा उसको नहीं होता तदापुरुषार्थ तब पुरुष अपने स्वरूप में स्थित होकर के चेतन शक्ति रूप रहता है या चेतन मात्र रहता है आगे देखेंगे ये हो गया स्थानीय निमंत्रण संग समणम पुनरिष्ट प्रसंगा जब योगी साधना का आरंभ करता है है ना? साधना जब आरंभ करता है साधना जब उन्नत स्थिति में जाती है तो उस समय देवता आकर के विविध प्र देते हैं देवता देते हैं ऐसा अच्छे साधक जो है उनको मालूम होता है, तो इस्थान है उन्हें क्या कहेंगे स्वर्गलोक इस्थान है न स्वर्गलोक तो रूप स्थान जिनका है उन्हें क्या कहेंगे स्थानीय स्थानीय कौन हुआ स्वर्गलोक रूप स्थान वाले देवता का ये देवताओं के द्वारा निमंत्रण दिए जाने का देवता निमंत्रण देंगे चलिए स्वर्ग होने चलिए वहाँ बहुत सुख है बहुत आनंद है ऐसा बुलाते हैं दिखाते हैं स्वर्ग साथ देवताओं के द्वारा निमंत्रण दिए जाने पर है जो व्यक्ति यहीं के सुख सुविधा को अर्जित करने में लगे रहते हैं तो इससे श्रेष्ठ स्वर्ग का सुख छोड़ने की कामना हो सकती है सोचते हैं इकट्ठा कर ले फ्रीज टीवी है गाड़ी है मोटर है बढ़िया शर्म बना के बहुत कठिन है सरकार की माया देवताओं के द्वारा निमंत्रण दिए जाने पर, निमंत्रण दे ना, तब क्या है कि आ सकती नहीं करना चाहिए अवरुत तो हो जाएगी और, और कभी क्या हुआ की देवताओं ने प्रलोभन दिया और साधक उससे बच गया तो बाद में फिर अहंकार भी नहीं आना चाहिए कि देखो हम बच गए हमको हमको हमको, हमको कहते हैं वो विचलित नहीं कर सके देवता ऐसा भी भगवन में नहीं आना चाहिए नारद जी को आ गया था में। काम को जीता ना नारद में आ गया कितनी हुई मन ये भी जरूरी नहीं करना चाहिए ऐसा भी नहीं करना चाहिए देखो मेरी साधना कितनी है बड़े बड़े देवता मेरे सामने आ गए करना चाहिए गर्व से तो तुरंत ही खत्म हो जाता है अब देखेंगे देवताओं के द्वारा निमंत्रण दिए जाने पर संघ कर से आसक्ति समय कर से गर्म अकरणम है ना अकरणम करने दोनों के साथ है संग समय के साथ देवताओं के द्वारा निमंत्रण दिए जाने पर आ सकती और गर्व नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर पुनः अनिष्ट का प्रसंग होता है पुनः अनिष्ट का अनिष्ट का प्रसंग होता है मोक्ष नहीं होगा और फिर अनिष्ट दुख रूप संसार में ही उड़ जाएगा कोई भी स्वर्ग स्थायी नहीं है भोग स्थायी नहीं है ना तो उसको उसमो मतलब है देवताओं के द्वारा निमंत्रण दिए जाने पर सकती और नहीं करना चाहिए क्योंकि वैसा करने पर पुनः अनिष्ट का प्रसंग होता है लगाइए आगे चतवार खलु अमी योगिना अमि योगिना खलु खलुवा अलंकार में है ये योगी चार प्रकार के होते हैं ये योगी चार प्रकार के होते हैं इसमें प्रथम कल्पिता मधु भूमिका प्रज्ञा ज्योति ही और अतिक्रांत भावनी पहला कौन है प्रथम कल्पित और दूसरा मधु भूमि और तीसरा प्रज्ञा ज्योति और तीसरा अतिक्रांत भावनीया क्रांत भावनी अब इन, इनको क्रम से समझाते हैं तथ प्रकार से उन चारों में अभ्यासी प्रवृत मात्र ज्योति प्रथम अभ्यास करने वाला है ना अभी साधन का अभ्यास कर रहा है अभ्यास करने वाला तथा साक्षात्कार में कृषि हुआ साक्षात्कार में मतलब ध्यय के साक्षात्कार में प्रभित हुआ तो योगी आरम्भ में किसी को भी बना सकता है ना? आया था ना किसी शरीर के अंदर या बाहर स्थित किसी को भी ध्यय बना सकता है तो ध्याय के साक्षात्कार करने में स्रमित हुआ ठीक है कैसे क्रोधित हुआ ध्य के साक्षात्कार करने में प्रमित हुआ अभ्यास करने वाला तथा धेय के साक्षात्कार करने में स्रीमित हुआ इसको क्या कहेंगे प्रथम कल प्रभृत हुआ है का हुआ ऐसी भी बात नहीं प्रभृत हुआ है भोजन बनाने में प्रवृत्त हुआ तो भोजन बन गया क्या खाने में प्रवृत्त हुआ तो उतने से नहीं खा सकता बहुत अभ्यास की है दूसरा क्या है मधुभम है न मधुभूमि को बताते है रितम्बर प्रज्ञा द्वितीय ये रितम्बरा प्रज्ञा वाला द्वितीय रितम्बरा प्रज्ञा वाला कौन है हाँ इसको सत्य को विषय करने वाली मतलब इसकी जो बुद्धिवृत्ति है उस सत्य विषय को सत्य वस्तु को विषय करती है मतलब इसके ध्यान का विषय कैसी होती है यथार्थ वस्तु मतलब इसका क्या होता है कि ठीक ठीक ये जिसमें भी अपनी चित्त वृत्ति को लगाता है उसको ठीक ठीक यथार्थ रूप से जान लेता है ना अभी चलेंगे पहले सूत्र आया ना रितम्बरा प्रज्ञा था हाँ तो उसमें अभी वो आप वही चलेंगे रितम्बरा वाला यह दूसरा है तीसरा तो वहाँ पर क्या बोला था प्रज्ञा ज्योति है ना तो प्रज्ञा ज्योति था उसको यहाँ समझाते हैं भूतेंद्रीय जय तृती कौन है प्रज्ञा ज्योति और मधुभम वाला है मधुभमि चितम्बरा प्रज्ञा वाला और प्रज्ञा ज्योति योगी कौन है भूतेंद्री जय भूत और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला भूत और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जो प्रज्ञा ज्योति योगी है वो तीसरा है तो ये भूत और इंद्री मतलब तो इसके बचने हैं तो इसके बचने हैं तीसरा हुआ ना अब तीसरे को ही बताते हैं तीसरे का और स्पष्टीकरण करते हैं सर्वेशु भावी भावितेश भावनीतव्य साधना धिमान भावितेश सर्वेशु इसका अर्थ है प्राप्त की हुई सभी अवस्थाए प्राप्त की हुई सभी अवस्थाएं अथवा साक्षात्कार किए हुए साक्षात्कार किए हुए सभी धेयो में साक्षात्कार किए हुए सभी विषयों का जिन जिन विषयों का कांधना साक्षात्कार किए हुए सभी स्थितियों में हिस्सा लगा साक्षात्कार किए हुई सभी स्थितियों में जिन जिन स्थितियों का साक्षात्कार कर लिया साक्षात्कार की हुई सभी स्थितियों में उनकी रक्षा क्या कृत रक्षा बंधन करना है यहाँ पर कि उन कि उनकी साक्षात्कार की भी सभी स्थितियों की रक्षा का प्रबंध करने वाला साक्षात्कार की भी सभी स्थितियों की रक्षा का प्रबंध करने वाला साक्षात्कार की भी सभी स्थितियों की रक्षा का प्रबंध करने वाला मतलब वो स्थितियाँ हमारी रक्षित बनी रहे सुरक्षित बनी रहे स्थितियाँ समाप्त में तो किस रक्षा बंधा है यहाँ साक्षात्कार की सभी स्थितियों की साक्षात्कार ऐसा करना सभी स्थितियों का साक्षात्कार करने पर उनकी रक्षा का प्रबंध करने वाला उनकी रक्षा का प्रबंध करने वाला अच्छा बात साक्षात्कार की, की हुई सभी स्थितियों में उनकी रक्षा का प्रबंध करने वाला जो स्थिति हमारी बनी रहे वापस प्रबंध करने वाला आगे भावनीय कर्तव्य साधना आगे साक्षात्कार करने योग्य आगे साक्षात्कार करने योग्य ध्यय में।, में या स्थितियों में आगे साक्षात्कार करने योग्य विषयों में आगे साक्षात्कार करने योग्य विषयों में कर्तव्य साधन आदिमान का अर्थ कि की विहित साधन को करने वाला या विध साधन का अनुष्ठान करने वाला दोबारा लगा देंगे भावित प्राप्त की हुई सभी स्थितियों में या प्राप्त की हुई प्राप्त की हुई सभी स्थितियों की रक्षा का प्रबंध करने वाला प्राप्त की हुई सभी स्थितियों की रक्षा का प्रबंध सप्तमी विषय में है प्राप्त की हुई सभी स्थिति विस्तृत रक्षा का प्रबंध करने वाला मतलब है की सभी का प्रबंध करने वाला या की की सभी स्थितियों रक्षा का प्रबंध करने वाला तथा आगे प्राप्त करने योग्य स्थितियों के लिए आगे प्राप्त करने योग्य स्थितियों के लिए विहित साधनों का अनुष्ठान करने वाला विहिध साधनों का अनुष्ठान करने वाला वित्त तो योग के का अनुष्ठान करने वाला तीसरा कौन तो है ये प्रज्ञा ज्योति है कुछ स्थितियों को प्राप्त कर लिया है और कुछ को आगे प्राप्त करने के साधनों में लगा हुआ है ठीक है लगा हुआ है यहाँ बताएंगे आगे कि जो देवता निमंत्रण देने की बात है ये दूसरी वाले को है मधु भूमित वाले को है प्रथम कल्पित के लिए नहीं है तो मधु के लिए है वो आगे प्रज्ञा ज्योति आगे बढ़ गए है उनके लिए नहीं है आगे देखेंगे अब चतुर्थ को बता रहे हैं चतुर्थ कौन है चतुर्थ है, है? अधीकरांद अधीकरांद उसको बताते हैं चतुर्थो या तू अतिक्रांत भावनी चतुर्था या? या तू किंतु जो जो अतिक्रांत भावनी चौथा योगी है अतिक्रांत भावनी चतुर्थ योगी है सब एकार अर्थात चित्त प्रतिसर्गा उसका एक प्रयोजन चित्त का ले करना है उसका एक प्रयोजन क्या है चित्त का मतलब विवेक ख्या हो गई है अब इसको क्या करना है चित्त का ले।, ले करना है जीते जी वो क्या करे असम प्रज्ञा समाधि में चित्त का ले और दे और देने पर किस में हो जाएगा प्रकृति में इसे ले हो जाएगा क्योंकि चित्त अंताकरण के उत्पन्न होता है अहंकार तो दे पात होने पर इसका शरीर के भूतों का भूतों में लय हो जायेगा तन और जो का और किसमें लय हो जाएगा अहंकार में चित्त का अहंकार में अहंकार का महत्व में महत्व का प्रकृति में इसी तरह से हो जाएगा ठीक है तो कहते हैं उसका एक ही प्रयोजन है क्या दस था उसका एक प्रयोजन है, है चित्त का लय करना बती जला दो उसका एक प्रयोजन है चित्त का लय करना सब्त विधा अस्त प्रांत भूमि प्रज्ञा है ना अस् मतलब इस योगी की अंतिम स्थिति वाली प्रज्ञा इस, इस योगी की कौन जो चतुर्थ योगी है इसकी अंतिम अंतिम भूमिका वाली प्रज्ञा इसकी प्रज्ञा की अंतिम भूमिका होती है या इसकी प्रज्ञा अंतिम स्थिति वाली होती है इसकी अंतिम स्थिति वाली प्रज्ञा सात प्रकार की होती है अंतिम स्थिति वाली प्रज्ञा सात प्रकार की होती है दो में देख लेना ये सबसे विधा है ना ये कहाँ देखेंगे जाकर दो सत्ताइस द्वितीय पद के सप्तल सूत्र में देखेंगे इसको आप यहाँ देखेंगे प्रांत भूमि प्रज्ञा का क्या है अंतिम भूमि वाली प्रज्ञा है ना अंतिम स्थिति वाली प्रज्ञा स्थिति है वो सात प्रकार की होती है सात देवों को दो सत्ताईस में देखेंगे तरह के उन चारों में मधुम मदुवत के मधुमतीम है मधुमती भूमि का साक्षात्कार करने वाला योगी मधुमती भूमि का साक्षात्कार करने वाला योगी कौन है जो कि मधु भूमि का दूसरा बताया गया है और उसके लिए क्या शब्द आया था रितम्भर प्रद्रया था इसको एक पैतालीस में देखने का प्रयास करो आतालीस सवाल अड़तालीस तो नंबर में है अड़तालीस अड़तालीस अच्छा हम देख रहे हैं किसमें साधन पात्र देख रहा हूँ तो प्रक्रिया क्या है अड़तालीस है 48. और तैतालीस में इसमें क्या है थोड़ा ध्यान दे ले रहा हूँ मात्रा, मात्रा अच्छा ये निर्विचरिका समाधि है हाँ ये निर्विचरिका समाधि है चलिए है इस स्थिति में रिकम्बरा प्रज्ञा होती है और रितम्बरा प्रज्ञा बताएगा सतने में भी बढ़ती मतलब सत्य वस्तु कोई विषय करने वाली होती है इस स्थिति में कोई विपरीत ज्ञान नहीं होता है वो योगी सतने चित्र को जहाँ लगाता है उसका ठीक ऐसी ज्ञान कर लेता है उसका साथ साथ देखिए आपने बड़ा कर दिया और ये और है इसी बाद का चौवालीस तो चौवालीस देखो इसे इसका अच्छा चवालीस में किसी में विभोति बाद में अच्छा इसमें देख रहा है इसके भाषण कहीं मधुमती है क्या अच्छा भूत तो तो भूत तीसरे के लिए कहा है ना या कोई मधुमती जैसा तो कुछ नहीं है इसके भाग नहीं, नहीं? नहीं है ना और इसमें कितना नंबर देखा भैया आपने चौवालीस तो पैतालीस में भी ऐसा कुछ नहीं है जा। नहीं है है ना तो ले ले लेना आगे के लिए रखना यहाँ बात है देखो भाई अपना क्या स्थिति चल रही है त्रेसारो में मधुमती भूमि का साक्षात्कार करने वाले योगी को ब्राह्मण के योगी ना इस्थानीना सूत्र में आया स्थानीना कर देवा कि देवता मधुमती भूमि का साक्षात्कार करने वाले योगी को देवता सत्य शुद्धि अनुपस्था की अंताकरण की शुद्धि को देखते हुए किसकी अंताकरण की शुद्धि के देखते हुए उस योगी के अंताकरण की शुद्धि को देखते हुए स्थानों से निमंत्रण देते हैं अपने अपने स्थानों से निमंत्रण देते हैं, स्वर्ग में है तो स्वर्ग से निमंत्रण देंगे इस पर नहीं। अपने अपने स्थानों से निमंत्रण देते हैं दोबारा लगाइए दे, देवता मधुमती भूमि का साक्षात्कार करने वाले योगी को योगी की चित सुख जी को देखते हुए अपने अपने स्थानों से निमंत्रण देते हैं उनकी लगेगी क्या कहेंगे देवता स्थानीय देवता मधुमती भूमि का साक्षात्कार करने वाले योगी की चित चित्रुद्धि को देखते हुए उसे निमंत्रण देखते हैं। है तो निमंत्रण देखना ये दुखी योगी है प्रथम में क्या है ये तो अभ्यास आरम्भ किया है ना साक्षात्कार करने का दूध ये है कैसा निमंत्रण देते हैं, है देखिए भोग योगी आज काम यहाँ पर बैठिए है ना वो अपने लोग को दिखाते हैं ऊँचा स्थान दिखाते हैं कि ये आश्र इस आसन पर बैठिए ये रम्य काम इसे अच्छे स्थान में रमण कीजिए इस अच्छे स्थान में रमण कीजिए अयम भोगा या भोग आकर्षक है यह भोग कैसा है आकर्षक है यम कन्या कमनिया ये कन्या आकर्षक है यह सुंदरी है ये कन्या सुंदरी है, है ना तो प्रत्यक्ष तो सब दिखाते हैं ये कन्या है। ले लो ऐसा मतलब एकदम रसायनम जरा मृत्यु या रसायन जरा जरावस्था तथा मृत्यु का निवारण करता है रसायन एक प्रकार की औसत होती है न आयुर्वेद में जो जरा जरावस्था का नाश करती है उसे क्या कहते हैं रसायन जब तो शीघ्र शीघ्र वृद्धावस्था की प्राप्ति इसके लिए जो औसत होती है उसे कहते हैं रसायन, हैं कि रसायन ये औसत जरा और मृत्यु का निवारण करती है इसको ले लू ऐसा उसको वही है सम दिखाएंगेम या यान आकाश आकाशगामी है नैसा है ना या यान है या विमान आकाश आकाशगामी है यह आकाश ये यह आकाशगामी विमान है बहुत अच्छे विमान होते हैं इन विमानों के जाने में तो कई घंटे लग जाते हैं और इसमें सही चला जाएगा देवताओं वाले विमान से अभी कल्पक द्रुवा ये कल्पक कल वृक्ष है इनको ले लो तो क्या जो जो कामना करेगा सबको तो पूर्ति हो जाएगी पूर्णिया तो मंदाकिनी ये पूर्ण तो मंदाकिनी लगी हैगी है पूर्ण मंदाकनी लगी है सिद्धा तो महारा ये सिद्ध तो है इनसे संवाद करो ये उत्तम अनुकूल अवसर का यह उत्तम अनुकूल अवसराये हैं उत्तम और अनुकूल अवसराये हैं इनको स्वीकार करो ऐसा मतलब दिव्य स्रोत चक्षु यहाँ आने पर जो लोग है ना उनका स्थान है जो देवताओं का यहाँ आने पर स्रोत और चक्षु दिव्य हो जाते हैं बधिर नहीं होगा व्यक्ति चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा है ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा ये दिव्य श्रोत चक्षु स्रोत और चक्षु हो जाते हैं वज्रो कमा काया कि काया जो है वज्र के समान हो जाती है वज्र के समान मजबूत काया हो जाएगी कोई एक्सीडेंट कट नहीं है किसी भी प्रकार का वज्र के समान काया हो जाती है स्वगुण ही सर्वम इधम उपार्जित आयुष्म आयुष्मान आपने है ना आयुष्मान आपने इदम सर्वम स्वगुण ही उपार्जितम आयुष्मान आपने इधम सर्वम इस सबको अपने गुणों से प्राप्त किया है से प्राप्त किया है अपने गुणों से प्राप्त किया है महा गुणवान है ना अपने गुणों से अपनी विशेषताओं से प्राप्त किया है अक्षयम अमर स्थानम देवानाम प्रियम देवता देवानाम प्रियम देवताओं को प्रिय अक्षय अक्षय करते से कर जिसका विनाश ना हो अजरम में ना जहाँ जाने पर क्या है जरा उस आए जहाँ जाने पर मृत्यु ना हो है ना कि मृत्यु ना हो मतलब क्या है कि दीर्घायु प्राप्त हो यही मतलब है देवता अमर है मतलब मृत्यु ये नहीं मतलब है अब ध्यान देंगे कि देवानाम जी हम देवताओं के उपरी है इस अक्षय अजर अमर स्थान को प्राप्त करो कम है ना देवताओं के उपरी इस अक्षय अजर अमर स्थान को प्राप्त करो आदमी की आयु सौ साल लगभग होती है पचास साल तो पूरा पूरा परेशान रहता है जिंदगी भर इकट्ठा करने में तो देवताओं की आयु तो जो है ना लाखों लाखों साल होती है ये के समय कितने क्या तो क्या है तो फिर ऐसा आयु हो जाए नहीं क्या है मरना निश्चित है जल्दी फिर भी आदमी को शांत नहीं रहता है देवताओं के फिर हमारे स्थान को प्राप्त करो ऐसा कौन कहते हैं देवता लोग कहते हैं योगी को योगी को ऐसा करते है अभी ऐसा प्रलोभन उसको ही मिलेगा जिसकी इतनी चित्र शुद्धि हो गई है कि यहाँ के भोग्य पदार्थों से विचलित नहीं हो सकता है इस संसार का का उत्तम से उत्तम उत्तम से उत्तम विषय जिसको विचलित नहीं कर सकता है उसको ही ये लोग निमंत्रण है ना और जिसको यही जो है नो फस रहा है या फसने की संभावना है वो उसको नहीं मिलेगा ऐसा भगवान ऐसा बहुत परीक्षा होते हैं परीक्षाएं बहुत होती है परीक्षा तो भी उसी की ओर की जो आज भी पहुंच पाएगा अवेरियान नहीं है एवं अभी माना संग रोषान भावित इस प्रकार इस प्रकार कहे जाने पर इस प्रकार कहे जाने पर ऊपर आए थे ना संघर्ष मणम संघ आसक्ति नहीं करना चाहिए है ना क्योंकि आसक्ति करने से बहुत दोष प्राप्त हो जाते हैं इस प्रकार कहे जाने पर देवताओं के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर आसक्ति से होने वाले दोषों का विचार करना चाहिए इन पदार्थों पदार्थों जिन उपलब्ध जिन करा रहे देवता उनमें आसक्ति करें। आसक्ति से क्या होते हैं आसक्ति से क्या होता है दोष इस प्रकार कहे जाने पर आसक्ति से होने वाले दोषों का विचार करे घोरेसु संसारासु सच माने ना मया घोर संसार रूप अग्नि में घोर घोर संसार रूप अग्नि में बार बार पकाए जाने पर या घोर संसार रूप अग्नि में बार बार जलाए जाने पर भोजन को पकाना तो उसको जलाना ही है हैं रोटी को नहीं जलाते वो रख करके और पानी में बंद करके उसको चावल दाल को जलाते हैं तो घोर संसार रूप अग्नि में पकाए जाने पर अग्नि में पकाया जाता है ना वही संसार रूप अग्नि में जो है ना जो है रहता है घोर संसार रूप अग्नि में बार बार जलाये जाने पर जन मरणा तथा मृत्यु रूप अंधकार में बार बार चक्कर लगाने वाले मेरे द्वारा नया है ना घोर संसार रूप अग्नि में घोर संसार रूप अग्नि में जलाया गया है घोर संसार रूप अग्नि में जलाया गया तथा जंग तथा मृत्यु रूप अंधकार में बार बार डाला गया मेरे द्वारा कौन डाला गया मैं। इसको करूं। घोर में बार बार जलाए गए तथा जंग तथा मृत्यु रूप अंधकार में बार बार पड़े हुए या बार बार चक्कर लगाने वाले जंग तथा मृत्यु रूप अंधकार में बार बार चक्कर लगाने वाले मेरे द्वारा मेरे द्वारा कथंशित कर किसी प्रकार मतलब तो बड़ी परेशानी से क्लेश योग प्रदीपा आसारिका क्लेश रूप अंधकार का नाशक है योग रूप दीपक प्राप्त किया है ना क्लेश रूप सिमिर क्लेश रूप अंधकार का नाशक क्या प्राप्त किया, नासा क्या? नासा क्या किया। योग रूप दीपक प्राप्त किया योग योग प्रदीप प्राप्त किया योग योग प्रदीपा अंधकार का नाशक कौन होता है प्रदीप होता है अंधकार के स्थान पर तीर से अभिद्यादी है का विनाशको है ना योग है? योग साधन साधन है है, इसको प्राप्त किया संसार में बार बार जलाया गया तथा या बार बार जलाया गया तथा जन्म तथा मृत्यु अंधकार में बार बार चक्कर लगाने वाले मेरे द्वारा इसी प्रकार या बड़ी परेशानी से बड़े कष्ट से रूप अंधकार का नाश के योग, योग प्रदीप किया प्रदीप कर देखो प्रदीप जिला कर बदली किया यदि तेज वायु आएगी तो वो रह पाएगा निवृत्त हो जाएगा तो जो विषय रूप वायु है ना जो विषय की आकांक्षाएं है यही क्या है की उसको निवृत कर देती है किसको तो दीपक को दीपक को निवृत्त कर देती है देखेंगे और <amour> योग प्रदीप की कृष्णा से होने वाली कृष्णा योनी है जिसका कृष्णा कारण है जिसका कृष्णा से क्या होता है विषय रूपी वायु विषय रूप यहाँ विषय एवं वायुवाह विषय ही वायु है क्या तस्वीर प्रतिपक्षा और उसकी प्रतिपक्षा करते विरोधी नोधी जिसकी योग प्रदीप की विरोधी और योग प्रदीप का विरोधी तृष्णा से उत्पन्न होने वाली विषय रूप वायु है क्या ऐसे है ना तो एटे से, से क्या लेना विषय वायु यहाँ और कृष्णा से उत्पन्न होने वाली विषय रूप वायु विषय रूप वायु मतलब विषय की आकांक्षा रूप वायु और तृष्णा से उत्पन्न होने वाली विषय रूप वायु कृष्णा से उत्पन्न होने वाली विषय की प्राप्ति रूप वाल सकते कृष्णा से उत्पन्न होने वाले विषय की प्राप्ति रूप वाली प्रदीप की प्रदीप क्या है अलंकार में तो अभी वो कैसा है लब्धालूप आलोक कर है वही प्रकार से योग रूप जीप तो प्राप्त किया हुआ है सा खुआ लब्धालोका विषय हम, हम। रूप तो प्रकाश को प्राप्त किया हुआ नहीं प्राप्त अलोका योग प्रदीप अलोका यह प्राप्त प्रकाश को, को प्राप्त करने वाला मैं कथन कदम बाद में करेंगे योग रूप दीपक को प्राप्त किया हुआ मैं विषय मृत्यु या वंचिता विषय रूप मृत्यु से वंचित होकर वंचिता तन का अध्ययन कर लेना वंचित होकर किससे से होकर के विषय रूप मृत होकर के यदि आगी ना तो वंचित हो जाएगा किससे उस आलोक से योग प्रदीप से देखिए योग रूप दीपक को प्राप्त करने वाला में विषय रूप मृत से वंचित होकर के पुनः तस्से तस्व प्रदीप तस्व संसाराग्नि एव उसे जलती हुई संसार रूप अग्नि का उस जलती हुई संसार रूप अग्नि का इन, इस संसार रूप अग्नि का कथम है ना कथम के साथ अन करो की संसार रूप अग्नि का ईंधन अपने को कैसे करूं संसार रूप अग्नि का ईंधन अपने को कैसे बनाऊंग ईंधन समझते है आग में जल रही है उसमें आप जो डाल डालोगे वो क्या बन जाएगा ईंधन रोटी बनाते हैं तो ईंधन ईंधन से बना रहे हैं लकड़ी क्या हो जाती है ईंधन हो जाती है ना तो संसार रूप अग्नि का ईंधन को कैसे बनाऊ तो में अग्नि को कैसे जलाऊ ये मतलब अभी तक तो, तो ही रहे हैं। आगे कहा गया योग रूप प्रकाश को प्राप्त करने वाला मैं अनाया है ना इस विषय रूप में कृष्णा तो वंचित होकर के सुना उसी जलती हुई संसार रूप अग्नि का इंधन अपने को कैसे बनाऊंगी कैसे बनाऊं बनाऊंगा नो बनाऊंगा तो ये जो है ना ये ये ध्यान देना ऊपर आया था ना एवं माना संग दोन भावित ऐसा कहा जाने पर योगी ऐसा कहे जाने पर ऐसा कहे देवताओं के द्वारा ऐसा कहे जाने पर योगी आसक्ति से होने वाले दोषो का विचार करे तो विचार किस प्रकार तो से बनाए है ना विचार इस प्रकार करना है विचार बताया गया ना संसार अंगारे सुशेलिए यहाँ तक जो विवेकी योगी होते हैं विवेकी साधक होते हैं वो ऐसा विचार करते हैं अवेकी को तो बोलते हैं जो जो है दे दो सबका हम उपयोग कर लेंगे सब हमारे का काम आ जाएगा कुछ हम तो कर लेंगे कुछ और दूसरे जो उपयोग कर लेंगे सब सामान दे जाएंगे अच्छा अभी रहेंगे तो सब साधक के सामने सब भोग पदार्थ आए सुख सुविधाएं आए तो उसके क्या है साधना में उन्नति की उन्नति है तो साधना में उन्नति चाहिए आगे ध्यान देंगे के में में में रक्षण सब दुखी बताया है आगे देखेंगे स्वस्थ वहाप्भ्य कृपण जन प्रार्थनीय वह कस देवताओं का नवा में कौन सी व्यक्ति होगी तो सस्ती है ना जिस बात की, की आप देवताओं का आप देवताओं के क्या है ये विषय है ना देवताओं के विषय है और विषय इससे है स्वप्न के हैं समान स्वप्न के समान है मतलब स्थायी नहीं है है बहुत से कपड़े पहने पता नहीं कहाँ चले गए कितना भोजन भैया पता है कहाँ चला गया जो कल आपने खाया था परसों खाया था कहा गया तो स्थायी स्वप्न तो के समान को समान कृपण जन प्रार्थनीय की आकांक्षा करते हैं ब्रदारक में आता है ना गर्भी को या गोल बताते हैं जो आत्मा को जाने बिना संसार से चला जाता है उसे क्या कहते हैं कृपाण है ना और जिन उसको कृपण उठाता है कृपण तुच्छ मनुष्य होते हैं कि तुच्छ मनुष्यों के द्वारा प्रार्थनी कौन विषय आपके स्वप्न के समान आप ऐसा लगाना आपके तुच्छ मनुष्यों के द्वारा प्रार्थनी स्वप्न के समान विषयों का कल्याण हो विषयों का कल्याण हो योगी चतुर्थी व्यक्ति के योग यो स्वस्थ की योग में चतुर्थी भी है कि तो किसका कल्याण हो विषयों का कल्याण हो मतलब ये विषय ऐसे ही बने रहे हैं मतलब हुआ हमें इसका उपयोग नहीं करना ये मतलब हुआ है ना क्योंकि हुआ फिर तो वह नहीं होता है ना अच्छा ये बहुत कहाँ देश होता है अच्छा दुतिया में भी वह हो सकता है तो यदि ऐसा लगा यदि ष्ठी का लेना है तो आपके विषयों का कल्याण हो मतलब आपके विषय ऐसे ही बने रहे और दुतिया चतुर्थी में यदि बनता है ना चतुर्थी में बनता है तो फिर आपका कल्याण हो आपका कल्याण हो फिर यह अध्ययन करना पड़ेगा कि इन विषयों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है यह अध्ययन करना पड़ेगा अध्ययन न करना पड़े इसलिए हमने बोल दिया आप इन विषयों का तो कल्याण हो है न अध्ययन करेंगे तो आपका कल्याण हो और इन विषयों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है इत एवं क्या है निश्चित मत ऐसा निश्चय विचार वाला होकर समाधि को संपन्न करेगी ऐसा निश्चित विचार वाला होकर ऐसा निश्चित विचार वाला होकर समाधि को संपन्न करें, मतलब समाधि का अभ्यास करें और साधन का अभ्यास करें उनके प्रलोभन में ना उनके प्रलोभन की जरूरत ही में यही तमाम सुख सुविधा मिल जाती है तो हो भैया भजन भटन सब हो जाता है लोगों का पड़े है ये मिल उसी को पढ़े जन बीमार उसी को संभालते रहो रखते रहो नया सामान लाते रहोर्मला छोटे una semana por delante la cuenta de los 60